अनन्या कुमारी जी झारखंड से पूछती हैं कि क्या देना चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है।, देने है लेकिन आपके पास ऑप्शन अगर नहीं है अगर आपको दो बदमाश चार बदमाश एक कम बदमाश एक अधिक बदमाश एक थोड़ा अच्छा आदमी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया हुआ आदमी कुछ ऐसे लोगों में अगर चयन करना होगा तो आपके उस वोट का कोई बहुत उपयोग नहीं हो पा रहा है तो तो पहले तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये सरकार ये जिसको हम व्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं सकते हैं यदि आपको अध्ययन ही नहीं होगा तो आप कोई ना कोई रूप पदबंधन के आकर्षण में कुछ अच्छे वादे कुछ भाषा इन सब के आधार पर आप अपने वोट को जाया करेंगे और लोगों को शोषण करने का अवसर देंगे तो ये सबको हमारा अपना अधिकार है कि हम हम हम आपस में कैसी एक सरकार बनाएं व्यवस्था बनाए ये हमारे सबका मौलिक अधिकार है इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए पहले हमारे को समझदार होना जरूरी है सही आदमी की पहचान हम कर सकें ये आवश्यक हो जाए पहले ये मुद्दे की बात है ठीक है ये बात जी